मुस्कुराते नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। हाँ ये आज हमारे साथ आकांक्षा शर्मा कारोली राजस्थान से हमारे बीच स्टूडियो में हैं और यहाँ पर यूथ फेस्टिवल है उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आप आए हैं तो आप विशेष सरकारी कारोबार करते हैं और जिसमें फैशन डिज़ाइन जो है लड़कियों को आप सिखाया जाता है और स्किल डेवलपमेंट का एक सुंदर प्रोग्राम जो है आपके माध्यम से कर रहे हैं आप तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे आप सभी की तरफ से आकांक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश जी कैसे हैं आकांक्षा जी आप मैं एकदम ठीक हूँ जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमें मैं आकांक्षा शर्मा जिला करौली से हूँ और मैं राजस्थान स्किल आरएसएलडीसी में डीडीयू दी दी सेंटर दीनदयाल कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर मैनेजर हूँ जी जी जी जी तो राजस्थान दीनदयाल कौशल विकास ये संस्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट चलते हैं किस तरह से कारोबार होता है बेसिकली जो ये योजना है गरीब ग्रामीण युवाओं के नौकरी के लिए है जो नियमित जो मजदूरी है जी जी उससे ज़्यादा या उतना तो वो कमा पाए एक स्किल्ड होके बिल्कुल बिल्कुल एक स्किल्ड होके और वो पढ़ाई के साथ साथ या जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है जी, और जी, एक रोजगार को तलाश रहे हैं आ, उनके हा, लिए हा, एक ये बेहतर विकल्प के तौर पे अब सामने आया आया है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से और ये वैसे प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन उसको राजस्थान में स्टेट लीड करता है राजस्थान में राजस्थान लीड करता है एम में एम गवर्नमेंट लीड करेगा लेकिन ये प्रोग्राम जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इसमें मेरे यहाँ पर जो करौली में है वो दो कोर्सेज मिलके चलते हैं एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेलर और एक सेल्फ एम्प्लॉय ट्रेलर उसमें क्या अलग है उसमें आ, एक में तो सिंपल बच्चों को सिलाई सिखाया जाता है एक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैशन डिजाइनिंग टच को लेकर अच्छा, अच्छा, उसमें च्छा, हम च्छा, सिखाते हैं अच्छा. थोड़ा सा गार्मेंट्स को तैयार करना एक में तो मेकिंग है एक में डिजाइनिंग है हाँ ये कितना टाइम का रहता है वैसे ये दोनों कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो नाइन मंथ का है इसमें हमारा अठारह दिन का एक ओजिटी ट्रेनिंग रहता है जो कि हमें इंडस्ट्री में बच्चों को करवाना होता है अच्छा अच्छा अच्छा तो वो अठारह इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देना होता है की इंडस्ट्री में जो नई मशीन है उनको आप किस तरह से होल्ड करेंगे कैसे उनमें मैनुफेक्चरिंग करेंगे वो अट्ठारह दिन का ट्रेनिंग उनका इंडस्ट्री में रहता है बाकी वो हमारे सेंटर पे सीखते हैं वहाँ पे अत्याधुनिक मशीने इनके गवर्नमेंट ने इनकी सुविधा के लिए लगाई हुई है तो वहाँ बच्चे सीखते हैं वहाँ पे आईटी क्लासेस भी प्रॉपर चलती हैं इनका एक घंटे का इनका प्रॉपर आईटी सेशन होता है जहाँ बच्चे बेसिक कंप्यूटर से लेके प्रोग्राम डिज़ाइनिंग बेब डिज़ाइनिंग तक पूरा सीखते हैं और सॉफ़्ट स्किल की क्लासेस हम चलवाते हैं जिससे पर्सनल्टी डेवलपमेंट उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के जो हैं और अपने इंटरव्यू कन्डक्ट करने के जो तरीके हैं सी बनाने के जो तरीके हैं बच्चों को और अपनी बेसिक स्किल्ड को कैसे निखारा जाए बिल्कुल उसके लिए हम मतलब एक हम ये बोल सकते हैं कि जो स्किल जो कोर्स है वो पूरा एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए अभी बहुत जरूरी है बच्चों में नहीं। नहीं। उससे आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं पूरा यूथ का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो पूरा एक स्किल प्रोग्राम बहुत अच्छे से उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट उसका कर सकता है और ये राजस्थान गवर्नमेंट ने बेसिकली ये मोदी जी की चलाई हुई योजना है स्किल योजना क्योंकि स्किल को लाने वाले अपने इंडिया में मोदी जी ही हैं तो बेसिकली जितने भी स्किल्स प्रोग्राम हैं वो मोदी जी के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं और खास करके जो ये दीनदयाल कौशल विकास योजना है ये ग्रामीण बच्चों के लिए और ख़ास जो ड्रॉप आउट बच्चे जो अपनी पढ़ाई किसी कारणवश छोड़ चुके हैं उनको एक रोज़गार से जोड़ने का बहुत उमदा एक तरीका है और मेरे यहाँ से अभी नाइन्टी बच्चे इस कोर्स को करके निकल गए हैं जी जी और अभी 96 और इनरोल हैं अरे वाह क्या बात है और वो अभी कुछ बच्चे हमारे होम टाउन में ही जॉब कर रहे हैं कुछ ने अपना खुद का वुटिक स्टार्टअप शुरू कर लिया है एज ए वुटिक और कुछ लोग जयपुर अपने जो रिको एरिया है सांगानेर वहाँ पे गारमेंट्स फैक्ट्री में भी जॉब कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तो यहाँ पर जैसे कि कितने टाइम में बच्चे जो है पूरी तरह से तैयार हो जाए इसमें घर से, हाँ, से, इस से कर सकते हैं नहीं इसमें दो तरह के प्रोग्राम चलते हैं रेजिडेंसियल भी चलता है ऑन रोड नॉन रेजिडेंसल भी चलता है अच्छा, हम अच्छा, जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो नॉन रेजिडेंशियल है अच्छा उसमें बच्चा नौ बजे आता है साढ़े बजे घर चला जाता है ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो मुझे लगता है फिर राजस्थान में सब डिस्ट्रिक्ट में होता होगा ये हाँ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान में ये प्रोग्राम संचालित हैं क्योंकि इसका जो विभाग है राजस्थान अपना आरएसएलडीसी है राजस्थान कौशल आजीविका मिशन उसके अंतर्गत ही चलाए जाते हैं और जिसका बेसिक जो मुख्यालय है वो झालाना डूंगरी जयपुर में है वहाँ से ये सारे कोर्स संचालित होते हैं मॉनिटरिंग वहीं से, वही से होती है हाँ। और इसके लिए हर जिले पे एक डीएससी डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है आरएसएलडीसी एस एल हेडक्वार्टर की तरफ से वो की सारे हर हफ्ते आपकी जो बोलते हैं ना प्रोग्रेस रिपोर्ट है नहीं। नहीं। वो मुख्यालय को देता है आप किस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कुछ कमियां तो नहीं है प्रॉपर बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं ये सारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्किल ऑफिसर जो डीएससी लगाए जाते हैं वो रिपोर्ट करते हैं ऊपर बिल्कुल तो मॉनिटरी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट का राजस्थान गवर्नमेंट का तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है और मैं तो यूथ से यही कहूंगी कि भाई आप जुड़ी है इस चीज़ से क्योंकि देखिए आज का जो माहौल है आज का जो कंपटीशन का माहौल हम कह सकते हैं तो हर एक बच्चे को जॉब गवर्नमेंट हो ये पॉसिबल नहीं है हम हर एक बच्चे को गवर्मेंट से सरकारी नौकरी दिला पाए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो भाई जिन बच्चों को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो कुछ तो करेंगे तो स्किल का मतलब है आपके हुनर को निखारना तो भगवान ने सबको एक हुनर देके भेजा है वो हुनर को निखार हाँ तो स्किल प्रोग्राम्स उन्हीं हुनर को जो है आपके बाइंड अप करते हैं उन्हीं हुनर को आपको सिखाते हैं कि आप और अच्छा इसको करिए और इससे अपने रोजगार को स्थापित करिए रोजगार की एक जो सुधर व्यवस्था है उसको संचुलित तरीके से आप आगे बढ़ाए बिल्कुल बिल्कुल तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग युवा जो हैं स्किल प्रोग्राम्स पे ध्यान दें और स्किल प्रोग्राम्स करें आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप इनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं सही बात है थोड़ा टाइम आप इनको भी दीजिए और थोड़ा टाइम पढ़ाई को भी दीजिए तो सारी चीजें आपकी मैनेज हो सकती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और पढ़ाई के साथ साथ हम बोलते हैं जेब खर्च एज ए पॉकेट मनी तो अगर बच्चा स्किल्ड है तो वो अपना खर्चा खुद ही निकाल सकता है वो डिपेंड नहीं रहेगा किसी के तो इसीलिए स्किल इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि हम भी कुछ कर सकते हैं हम भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं जी जी, जी. अच्छा फैशन डिजाइनिंग और टेलरिंग uh, इन चीजों से अलग और भी कुछ है क्या ऐसे स्किल जो बहुत इसमें स्किल्स में जो है आ, हमारे 2000 के आसपास ट्रेड हैं उसमें काफी सारे हैं ब्यूटी पार्लर से संबंधित है प्लम्बरिंग से संबंधित है हॉस्पिटल से संबंधित तो सब है। कुछ आप कराते हैं नहीं हमारे पास जो ट्रेड है वो फैशन डिजाइनिंग है, अच्छा, है, है, है हा, हा, हा, से संबंधित ही है बाकी जो अदर स्टेट में है वो सब का अलग अलग है तो जिसकी जो रुचि है वो अपने अनुसार कोर्स कर सकता है चुन सकता है बिल्कुण और बिल्कुण। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं अभी गवर्नमेंट ने कि एक ऑनलाइन कोर्स की सुविधा भी चलाई गई है तो ऑनलाइन कैसे करते तो हैं तो ऑनलाइन हम एक वेबसाइट है उस पर आपको लिंक देना है उसपे आवेदन करना है आपका एक शेड्यूल टाइम आएगा अपने अकॉर्डिंग आप वो टाइम चुनिए और अपना कोर्स ज्वाइन करिए और ऑफलाइन अच्छा। जो हम सेंटर्स पे सिखाते हैं वो ऑफलाइन सिखाते हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के आप वह भी प्रॉपर सीख सकते हैं उसको बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें हॉबी कोर्स भी होते हैं जैसे हमारा नाइन मंथ का है तो वो एक प्रोफेशनल वे में चला जाता है लेकिन यहाँ से आ, थ्री टू सिक्स मंथ के भी कोर्सेज होते हैं अच्छा अच्छा शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं और लॉन्ग कोर्सेज भी होते हैं तो बच्चा चूज करना चाहता है वो कोर्सेज चूज करना चाहते हैं ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पोर्टल का नाम वगैरह कुछ वो आरएसएलडीसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण आता है वहीं पे जाके आप कर सकते आपको। और वो जो ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो वो आपको शेड्यूल का वो शेड्यूल आप चुन के ज्वाइन कर सकते हैं सॉरी आर एस एल डी सी आर एस एल आर एस एल डी सी आर एस एल डी सी ये आप डाल देंगे गूगल पे जी तो पूरा, आप कुस पूरा कुस आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और उसमें ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी होगी वहाँ पर क्लिक टोटल है पोर्टल इसका पूरा आ जाएगा मिल जाएगा तो ये आप हमेशा ध्यान रखें अगर आप घर से बैठ के सुन रहे हैं तो आज ही मोबाइल पे आप इंटरनेट पे इस चीज़ को इस वेबसाइट पे जाइए और आर एस एल डी सी ये नाम याद रखिएगा इसके जरिए आप जो है आप ऑनलाइन भी कुछ सीखना चाहते हैं जो ज़रूर सीखिए ऑफलाइन तो आपको कर ही सकते हैं आपके यहाँ से एंटर होंगे ही नज़दीक में किसी भी आप जो है ब्लॉक में आप किसी से भी पूछेंगे तो मिल जाएगा नहीं तो वेबसाइट से भी आपको इसके पूरे डिटेल्स आप कलेक्टर में इस चीज की जानकारी ले सकते हैं बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपको इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी मिल क्योंकि वहां पे स्किल ऑफिसर रहता है रहता है तो वो आपको संपूर्ण जानकारी देगा जिले में कौन कौन से कोर्स संचालित है और कहाँ कहाँ संचालित सही बात है तो आकांक्षा जी आप कितने समय से जुड़े हैं इस फील्ड में मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ अच्छा, आपको तो अच्छा एनजीओ हाँ, भी समाज सेवाद जी के साथ अच्छा, और अच्छा, महिला अधिकारता एक ट्रस्ट है वहाँ से भी मैं जुड़ी हुई हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो बाकी स्किल से तो मैं दस साल से जुड़ी हुई हूँ इससे पहले मैं पी के प्रोजेक्ट भी थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बिलकुल बिल्कुल इसमें एक ई श्रम कार्ड भी कुछ बनता है ऐसा कुछ नहीं ई श्रम कार्ड जो है वो पंचायत स्तर का काम है अच्छा स्किल से संबंधित नहीं है नहीं, नहीं है नहीं। अच्छा अच्छा श्रम कार्ड ई कार्ड जो है वो पंचायत स्तर के हैं वो अपने स्किल से संबंधित नहीं है अच्छा अच्छा तो वो डायरेक्टली वो लोग करते हैं वहाँ से नगर पालिका से या नगर परिषद से पंचायत समिति से वो उनके अंडर से होता है ठीक है ठीक है ई सेवा ऐसी भी शायद हो जाएगा हाँ इमेज सेवा से तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और हमारे राजस्थान वाले सुन रहे हैं आपको तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बातें बताइए <laughs> uh, मेरी हॉबी बेसिकली uh, काम करना ही है क्योंकि मैं फ़ालतू नहीं बैठना पसंद करती मेरा मानना ये है कि बिज़ी रहो स्वस्थ रहो और खुश रहो क्या बात है <laughs> तो मैं बस काम में थोड़ा सा बिजी रहना ही पसंद करती हूँ बाकी मेकअप में, में मेरी ज़्यादा हॉबी है अच्छा, मैं अच्छा। इससे पहले मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनर ही थी अरे फिर मैंने जॉब स्विच करके एज ए सेंटर मैनेजर आर ज्वाइन किया इससे पहले मैं मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनर थी तो मुझे मेकअप से संबंधित बहुत अच्छा लगता है चीज़ें नई नई चीज़ें देखना यूट्यूब्स पे वीडियोस के देखना और ये चीज़ें मुझे चीज़े क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, है मेकअप को लेकर थोड़ा सा और एक म्यूजिक सुनना मुझे अच्छा लगता है कुकिंग uh, करना अच्छा लगता है विद म्यूजिक अच्छा, म्यूजिक अच्छा। uh, सुनते हैं <laughs> और कुकिंग करना और ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा मोस्टली यही ज़्यादा है तो म्यूजिक में कोई एक हाथ गीत सुनाइए आप हमें तो आवाज़ मेरी खासा अच्छी नहीं है फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ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 <laughs> मेरी आवाज़ खास अच्छी नहीं है चलिए बहुत अच्छा आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप राजस्थान के सभी विद्यार्थी मित्रों को देखिए मैं ये कहना चाहूँगी खासकर की जो युवा है और खासकर जो अभी माहौल चल रहा है तो सबसे पहले तो वुमेंस को लेके जो माहौल अभी हमारे देश में चला हुआ है तो थोड़ा सा अब हम आज की जेनरेशन है हम थोड़ा सा इस चीज़ को जागरूक हों कि हमारे घर में सबके बहन बेटियां हैं तो जैसे हम अपनी बहन को सुरक्षित रखते हैं हर एक लड़की को हम सुरक्षित रखें और ये हमारा दायित्व बनाएं कि हम आ, हमारी बहन बेटियों को वो माहौल दे पाएं कि वो हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें और एक बेरोजगारी को कम करने के लिए मैं स्किल से जुड़ी हुई हूँ तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि भाई जुड़िए स्किल प्रोग्राम से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए और आगे बढ़िए क्योंकि आ, ब, चलेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत बिल्कल, बिल्कल। चलिए आकांशा जी काफ़ी अच्छा संदेश आपने दिया और बहुत ही खूबसूरत गीत भी आपने सुनाया अपने हॉबीज़ के बारे में बताया और काम करना आपको अच्छा लगता है खाली बैठना अच्छा नहीं लगता ये भी बात सुनकर मुझे बड़ा खुशी हुई चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में जहाँ पर आकांक्षा जी को आपने सुना और उन्होंने एक वेबसाइट आपको बताया जहाँ पर स्किल्स सिखाए जाते हैं अगर आप ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं कलेक्टर ऑफिस से आपको सारी जानकारी ऑफलाइन मिल जाएगी और ऑनलाइन आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप आर एस एल इस वेबसाइट पर जाके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे भी कुछ स्किल्स आप सीख सकते हैं जो आपको हुनरमंद बनाएगा आपको जो है पैसा देगा आप हुनर सीखो और काम करो पैसे कमाओ है ना तो घर बैठे अगर आप इस तरह के जो चीज़ें हैं कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा और महिलाएं भी शायद इससे जुड़कर काम कर सकती हैं अगर फ्री टाइम उनके पास है तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप इस साइट्स पे सारी चीज़ें जानकारी हासिल करें या आप कभी कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से पता कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आरएसएलडीसी एस का व्यक्ति बैठता है ऑफिसर बैठता है तो उनसे भी आपको सारी पता हो जाएगा कि कहाँ पर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगा और कितना टाइम में आप सीख सकते हैं तो हमारी सबकी शुभकामनाएं है कि आप अच्छा करें अच्छा कमाएँ और अपने जीवन को बेहतर बनाएं ठीक है न तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से आकांक्षा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट सुनते रहो, रहो। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए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 पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को ऊंचे ऊँचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को प्यार से कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अम पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए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 चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए जाएम करता सावन ऊंडों के बान चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल में रा तड़ पाए का ऐसा कोई साथी हो